हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे प्रिय गण आज हम श्रीमद् श्रीमद भगवगीता यथारूप अनुवाद और तथा श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत श्रम को पर से पाठ करेंगे द्वितीय अध्याय चार नंबर श्लोक से अर्जुन कथं महं उठम अहम संख्य अर्जुन फिर कहते हैं जैसे पहला अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि कैसे नहीं युद्ध में भीष्म जैसे मान्य गुरु जनों को आक्रमण कर सकता हूँ असंभव मैं है। तो बचपन से वे मेरे गुरु है, है, मैं उनसे सब कुछ मिला हूँ मैं आज विश्वविख्यात शक्तिशाली अर्जुन परम क्षत्रिय हूँ इतने सारे लोग मुझको मानते हैं तो ये सब जो शक्तिमान हूं उनकी कृपा से इसलिए मेरी शक्ति नहीं है उनको आक्रमण करना उसके बाद अर्जुन कहते हैं पांच नंबर श्लोक में गुरु नाही महानुभावान श्रेय भुक्त भक्शन लोग थाम सुगुरु निहाय वी भोगान रुदिर प्रधान कैसे नहीं ऐसे महापुरुष एक ही बात अर्जुन कहते ऐसा महानुभाव महापुरुषों को आक्रमण कर सकते अच्छा होता कि मैं मर जूंगा उनको हत्या करना मेरे लिए संभव नहीं है आजुन कहते, तो इस प्रकार कृष्ण को उनका श्लोक में कठ्य दो धर्म संबू चेता यम दूहित शिष्य थे हम शाधि जुन इसके पहले बोले कि ड्रोना भीषमा सब मेरे गुरु जन्म है वे मुझको आस्ट्र विज्ञान सिखाए तो अभी मैं आपको कृष्ण को गुरु बनता हूं क्योंकि इस धर्म संकट में मुझे मालंद नहीं मैं क्या कहना चाहिए मुझे मालम है अर्जुन कहते हैं कि मुझे मालम है कि मेरा कर्तव्य है इस युद्ध में शामिल होना विशेषकर मैं और भीम युधिष्टि महाराज और सब पांडव सेना के के बड़े आशा है युधिष्ठिर का किस्मत भीमा और जुन के ऊपर यह वर्जुन तो का कर्तव्य था लड़ाई करना परंतु देखते थे कि मेरे सामने ऐसे मान्य प्रिय गुरुजन है और इसलिए अर्जुन इतना बालवान होते हुए भी अर्जुन का भाव नहीं था लड़ाई करना मानसिक भाव नहीं था अर्जुन फिर कहते हैं गुरु ना ही महानुभावान श्रेय भोग तुम भयक्षमे ड्रोण जो मेरे पचपान से मुझको सब कुछ सिखाया मुझको पालन किया है ऐसे व्यक्तियों को आक्रमण करना कैसे संभव है अर्जु अर्जुन कहते हैं कृष्ण को तो विचार करो आप आपके गुरुजनों का आक्रमण कर सकता संभव नहीं है अच्छा होता अर्जुन कहते हैं कि मैं सब कुछ युद्ध राज्य की अच्छा सब कुछ चढ़ के मैं भिखारी बन जाऊंगा ये अर्जुन का प्रस्ताव था इतना बड़ा व्यक्ति तो एकदम छोटा सामान्य भिकारी बनना चाहता है अर्जुन इतने निराश हो गया है इसी अवस्था में अर्जुन और भी कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं क्या अच्छा होगा हम युद्ध में जीत लेंगे या उनमें से हम जीता जाएंगे मुझे क्या कहना है अर्जुन का मन पूरा विमोहित हो गया अर्जुन जंत था कि मेरा कर्तव्य है युद्ध खर्ण परन्तु आपन को असमर्थ बन जाता उसके बाद अर्जुन एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं कर्पण्य दोषो पृछा मिथम धर्म संूढ़ चेता यूत में शिष्य थे हम शाद हिमांत इसके पहले अर्जुन बोले कि मेरे गुरु गुरुजन मेरे समक्ष है अभी अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि मैं आपको गुरु बनता हूं कृष्णा और अर्जुन दो प्राण बंधु है अर्जुन का एक नाम है कृष्ण साख कृष्ण का एक नाम है कृष्ण साकर क्योंकि अर्जुन का एक नाम है कृष्ण तो दोनों एकदम घनिष्ठ बंधु है परंतु इसी अवस्था में अर्जुन स्वीकार करते हैं कि अर्जुन कृष्ण केवल अर्जुन का बंधु नहीं है वही सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ सबसे बुद्धिमान सावाराध्या भगवान है मुझे मालम है कि सब की आशा है कि मैं युद्ध करूंगा परंतु मेरी स्वयं की इच्छा नहीं है तो मैं क्या करू इस वस्तु में मुझे, मुझे क्या करना है इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए अर्जुन श्री कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण किया और शिष्य के रूप में श्री कृष्ण के सामने थे तो इस श्लोक से हम समझ सकते कि हम सब अर्जुन की अवस्था में हैं हम सब किन कर्तव्य विमूढ़ा है यह एक संस्कृत रक्षण है जिसका अर्थ है कि किन कर्तव्य मेरा कर्तव्य क्या है विमूढ़ा हमें नालम है तो सब लोग सोचते हैं कि मेरा कर्तव्य है काम करना पैसा कमाना बड़ा आदमी बनाना सक्सेसफुल होना तो ऑलरेडी हो बिल्कुल सक्सेसफुल थे। हम जितने बड़े होते हुए भी प्राइम मिनिस्टर या सीईओ या जो भी हो तो हम अर्जुन जैसे ही सक्सेसफुल नहीं हो सकते। परंतु अर्जुन इस वस्तु में देखिए संसार का इस माया जाओ इतना जटी है कि इतना बड़ा व्यक्ति अर्जुन जय से वे भी, भी मोहित हो गया है माया का प्रभाव से तो गुरु शब्द सब जन तो पाश्चात्य के देशों में भी गुरु शब्द का मतलब लोग जो आई से पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट समय आई से लेकिन गुरु शब्द ऐसे उसका मतलब नहीं गुरु शब्द का मतलब जो हमको यथर्ड आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे हम सभी प्रकार सभी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। इसका मतलब कैसे इस हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए गुरु के पास जन्ना चाहिए ये अवसर संभव है मनुष्य जीवन में कुत्ता बिल्ली को शिष्य बनाना संभव नहीं है मनुष्य जीवन में भगवान की कृपा से हमको काफी बुद्धि है इस प्रकार सोचना मैं कौन हूं से आया हूं भगवान है कि नहीं भगवान कौन है हमारा मूल का चर्य क्या है इस प्रकार सोचना संभव है मानव जीवन में इसलिए वेदांत सूत्र कहते हैं अथात ब्रह्म जिज्ञासा इस दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके ब्रह्म जिज्ञासा मतलब धर्मार्थ अध्यात्मिक के बारे में पूछना चाहिए हम कैसे सब सपा कद से बचेंगे अर्जुन बुद्धिमान थे केवल बाल नहीं थे बुद्धिमान भी थे इसलिए अर्जुन जानते थे कि इनकी बुद्धि सीमित है, जो भगवत ज्ञान प्रयोग थे आय सब व्यक्ति के पास जाकर उनके श्रीचर पर आत्मसमर्पण करना चाहिए और अपना अज्ञान प्रकाश करके प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे मालूम नहीं मैं मिलता हूं। सब कुछ जो मैं करता हूँ सुख के लिए करता हूँ परंतु क्या है हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है मनुष्य जन्म में गुरु के पास जाकर आत्मसमापन करना किसलिए नहीं केवल ई गुरु मुझे आशीर्वाद दे दो जिससे कमाऊंगा जैसे मेरी स्वस्थ अच्छी होगी वो तो गुरु उस, उस लिए नहीं है गुरु का कर्तव्य है हमको आध्यात्मिक प्रद, ज्ञान प्रदान करना तो गु, गुरु कौन है कृष्णा क्योंकि कृष्णा सब कुछ जानते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु कृष्ण जगत गुरु गुरु है और सब वास्तव गुरु सद्गुरु कौन है कृष्ण के प्रतिनिधि कृष्ण भगवान भगवगीता में आदर्श गुरु के रूप में अर्जुन को पूर्ण ज्ञान प्रदान करते है जिससे अर्जुन सभी समस्याओं से मुक्त हो गया और वास्तव गुरु है कृष्ण की प्रतिनिधि जो भगवदगीता का ज्ञान यथारूप हमको प्रदान करते हैं यथारूप का मतलब भगवान कृष्ण जैसे दौले उस प्रकार कुछ परिवर्तन नहीं करके उसी प्रकार हमको देते हैं और इस प्रकार हम वास्तव गुरु से यदि हम आत्मसमापित शिष्य हैं हम वो गुरु से एक ही ज्ञान में सत्य जो कृष्ण भगवान अर्जुन को बोले और उस ज्ञान हमारा अपने जीवन में प्रयोग करके हम एक ही फल मिल सकते जो अर्जुन भगवान कृष्ण से मिले गुरु का कथाव्य है गीता से यथारूप भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो ही कहना और कृष्ण क्या कहते हैं गीता में श्री कृष्ण सात कहते है कि वे भगवान कृष्ण भगवान है कृष्ण भगवान है और सब जीव अर्जुन और सभी जीव कृष्ण के दास है इसलिए सब जीव का कर्तव्य है कृष्ण के चरण था आत्मसमर्पण करना और कृष्ण की भक्ति करना कृष्ण जीवन व्यतीत करना परंतु इसके बाद अर्जुन और चोकम इंद्रियानम अबाभ्य भूमा असफक् अपि राज्यम ने इसी अवस्था में हूं कि मेरे सब इंद्रियों हैं मैं कुछ भी अच्छा नहीं देखता हूं मुझे क्या करना है अर्जुन इस प्रकार शोकग्रस्त हो गया और अर्जुन इसी अवस्था में पूरा शोकग्रस्त हो गया नहीं जानते क्या करना परंतु अभी अर्जुन श्री कृष्ण के आश्रय में है और कृष्ण भगवान अभी को है, अर्जुन को गीता के द्वारा भगवदगी ज्ञान प्रदान करने के लिए तो संजय के संजाय उपा नोच गोविंदम उत्तर तूष्णिबूव अर्जुन एक सेकंड के पहले कृष्ण को बोले कि मुझे समाधान दे दो मुझे कहो मुझे क्या करना है और इसके बाद अर्जुन फिर निश्चय किया है कि नुद्ध नहीं करूंगा युद्ध नहीं करूंगा अर्जुन इस प्रकार शोक व्रस्त हुए और नहीं जानते क्या करना थी के भारत सेन य तो योजिए अर्जुन दोनों सेना के, के बीच में है अर्जुन विश्वविख्यात विख्यात सैनिक है सबके मान्य है परन्तु एक छोट छोटा शिशु जैसे रोते हैं। तो भगवान कृष्ण थोड़ा हास के अर्जुन को बौर क्या बोलते हो अशोचन चंदानुन थी पंडित अर्जुन तुम खुद को बौर पंडित जैसे मानते हो परंतु तुम कुछ भी नहीं जानते तुम शिशु जय से बोलते हो जीवन का क्या उद्देश्य है आत्मा क्या है इसके बारे में तुम्हारा कुछ भी ज्ञान नहीं है तो अर्जुन का शोक आज्ञान का लक्षण था ज्ञानी जंत तो नोची न शोची न कांक्ष गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्ष समु भूत मद भक्ति परम श्रीकृष्ण कहते हैं कि लोग जो ब्रह्म भूत अर्थात आध्यात्मिक स्तर अधिष्ठित है प्रसन्न आत्मा सदैव प्रसन्न रहते हैं और कुछ भी शोक नहीं है कुछ भी आकांक्षा भी नहीं है रहते हैं सभी व्यक्ति सभी प्राणी से सम आचरण करते हैं और ऐसे व्यक्ति अधिकारी हैं फरम भक्ति पृष्ठ की फरम भक्ति प्राप्त करने के लिए तो आपन को बहुत बड़ा पंडित मान और बहुत बड़ा कृपालु सब व्यक्ति मानते परंतु कृष्ण भगवान अर्जुन गुरु कृष्ण कृष्ण गुरु है इसलिए पहले अर्जुन को धमक दिया तुम क्या बोलते हो तुम कुछ भी नहीं जानते हो मेरी बात सुनो तुम बड़ी बड़ी बात बोलते हो परंतु जीवन का उद्देश्य नहीं जानते हो तो मेरी बात सुनो तुम मत कहो सुनो जो मैं बहुत हूं अशोकानंद सोच तुम शोक करते हो किस लिएषम लिए और द्रोण को तुम आक्रमण नहीं आक्रमण नहीं कर, करोगे परंतु तुम नहीं जानते कि काल का प्रभाव से भीष्म द्रोणा और सब प्राणी जो इस संसार में है तो सब मर जाएंगे सब जाएंगे लेकिन खाली शरीर का मारन होते है इसके बाद श्री कृष्ण व्यख्या करेंगे की शूर्य अस्थायी है और आत्मा सनातन है इसलिए शरीर के लिए शोक करना का कुछ भी प्रयोजन नहीं है सबका जन्म होता है सबका मृत्यु होते हैं। वो स्वाभाविक है इस भौतिक संसार में परंतु आत्म सनातन है इसलिए शरीर को इतने से खना का प्रयोजन नहीं है जन्म और मरण के बीच हमें ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा पुनर्जन्म नहीं हो उद्धव गीता में श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण इस प्रसंग में उद्धव को बोले लब्धवा सुदुर्लभ इदम बहु संभव आर्थित अन्यम चूर्णम यथेतनाथ मृत्यवसा विषय खुलु सर्वता सैकृष बहुत किस मनुष्य जीवन है क्योंकि चौरासी ला प्रकार की जीव जाती है असंख्य कीट कृमि फै पक्षी मत्स्य इत्यादि है मनुष्य जीवन दुर्लभ है परंतु अभी भाग्य है तुम्हारा उद्धव कि तुम मानव जन्म प्राप्त किया है हमारा भाग्य है कि हम अभी मानव जीवन में है अभी इस मानव जीवन में अवसर है इस प्रकार प्रश्न पूछो मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ ऋजु के पश्चात क्या होते हैं, संसार क्या है कर्म क्या है दुखभोग होते है, क्यों इस प्रकार का प्रश्न पूछने से हम परम सत्य परम तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते इसलिए इस मानव जन्म में मिलके परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए और इस मानव जीवन अस्थायी होते हुए एक दो दिन में हम मार जाएंगे एक दो दिन या दस साल बीस साल पचास साल के बाद सब मार जाएंगे तो मरण के पहले ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारा पुनर्जान नहीं होगा ये मानव जीवन का उद्देश्य है और यदि हम सोचते कि बहुत कुछ है जगत में भोग करने के लिए तो समझ लो कि कुत्ता बिल्ली ऊन तो सभी प्राणी भोग करते हैं सुबह भोग करते हैं खुद भी भोग इंद्रिय सुख में उठते हैं तो मानव जीवन प्राप्त करके गुरु के पास जाकर पूछ लो जीवन का उद्देश्य क्या है भगवान कौन है मेरा कर्तव्य क्या है तो अर्जुन इस प्रकार किया भगवान के पास जाकर अति विनम्र होकर आपने किया तो हमारा कर्तव्य ऐसे भी है हम जितने भी विमोहित हो यदि हम सदगुरु के पास जाते हैं और आत्मसमापन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे सब संदेह स्पष्ट होगा हम पूरा समाधान मिलेगा हम ज्ञान मिलेगा गीता से गुरु जन्म से मैं से इस गीता ज्ञान आते हैं हम भी अर्जुन जैसे इस ज्ञान मिलके जीवन अध्यात्मिक रूप से सफल कर सकते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा राम हरे हरे